देवी भागवत नोम स्कंध छियासी प्रकार के नरकुंडों का विशद वर्णन वसा भोजित पाचकी जीव उसमें व्याप्त रहते हैं एक कोष की लंबाई चौड़ाई वाला शुक्र कुंड है वीर के कीड़े से वह व्याप्त रहता है उसमें रहने वाले पापियों को जब कीड़े काटते हैं तब तो वे इधर उधर भागते रहते हैं बावड़ी के समान परिमाण वाला दुर्गंधित वस्तुओं से भरा हुआ रक्त कुंड है उस गहरे कुंड में रक्त पीने वाले प्राणी तथा काटने वाले कीड़े भरे रहते हैं अस्त्र कुंड नेत्रों के आंसुओं से पूर्ण रहता है अनेक पापीजन उसमें भरे रहते हैं चार बावड़ी जितना उसका विस्तार है कीड़ों के काटने पर जीव उसमें रुदन करते रहते हैं मनुष्यों के शारीरिक मलों तथा मलभक्षी पापी जीवों से युक्त गात्र गातमल कुंड हैं कीड़ों के काटने तथा मेरे दूतों के मारने के कारण घबराए हुए जीव उसमें किस प्रकार समय बिताते हैं कानों की मैल खाने वाले पापियों से आच्छादित कर्ण विटकुंड है चार बावड़ी जितने प्रमाण वाला वह वा कुंड कीटों द्वारा काटे जाने वाले पापियों के चितकार से पूरी रहता है मनुष्यों की मज्जा तथा से युक्त कुंड है जो महापापियों से से युक्त एवं चार वापी के विस्तार वाला है। मेरे दूतों प्रताड़ित प्राणियों से युक्त स्निग्ध मांस वाला मांस कुंड है एक वापी जितने प्रमाण वाले इस कुंड में भयानक प्राणी भरे रहते हैं कन्या का विक्रय करने वाले पापी वहाँ रहकर कन्या का मांस भक्षण करते हैं कीड़ों के काटने पर वे अत्यंत भयभीत हो बचाओ बचाओ की पुकार करते रहते हैं चार, चार बावड़ी जितने लंबे चौड़े नखादी चार कुंड हैं ताम्रमय उल्का से युक्त तथा जलते हुए तांबे के संदित ताम्र कुंड हैं। तांबे की असंख्य प्रज्वलित प्रतिमाएं उसमें भरी रहती है तो प्रत्येक प्रतिमा से पापियों को सटाया जाता है तब वे चिल्ला उठते हैं नार जीवों से भरा वह नरक दो कोश लंबा चौड़ा है प्रज्वलित लोहे तथा चमकते हुए अंगारों से युक्त लोह है। जलते हुए लोह की प्रत्येक प्रतिमा से पापियों को सटाया जाता है तब वे चितकार कर उठते हैं वहां निरंतर जलते हुए वे पापी भयभीत होकर रक्षा करो रक्षा करो पुकारते रहते हैं वह कुंड दो कोष में विस्तृत तथा अत्यंत भयानक है और वहाँ चारों ओर भयानक अंधकार छाया रहता है चर्म और तप्त कुंडकुंड आधी बावड़ी के प्रमाण के हैं चर्म क्षण चर्म भक्षण तथा सुरापान करने वाले पापी जीव उसमें भरे रहते हैं कंठ में वृक्षों से सुशोभित सालमली कुंड है वह दुखप्रद नरक एक कोष की दूरी में है लाखों मनुष्य इसमें अटके सक अट सकते हैं वहां चार चार हाथ के अत्यंत तीखे कांटे सालमली वृक्ष से गिरकर नीचे बिछे रहते हैं एक एक करके सभी कांटों से घोर पापियों के अंग छिद उठते हैं उस अत्यंत व्यग्र पापियों के तालु सूख जाते हैं तब महान भयभीत होकर मुझे जल दो यों चिल्लाने लगते हैं जिस प्रकार खोलते हुए तेल में कोई वस्तु पड़ जाए तो वह नाचने लगती है वैसे ही तत्थक संज्ञक सर्पों के विष निकल जीव उसमें व्याप्त है वह नरक विशोध कुंड कहलाता है उसका परिमाण एक कोष का है प्रतप्त तेल कुंड में सदा खोलता हुआ तेल भरा रहता है जलने के कारण कीड़े तक उसमें नहीं रहते किंतु मेरे दूतों की चोट खाकर पापियों को वहां रहना पड़ता है जलता हुआ तेल ही उन्हें खाना पड़ता है अंगारों से जो झुलस उठे हैं ऐसे महान पापियों से युक्त अंगारकुंड नामक नरक है वह अंधकार से पूर्ण एक कोष विस्तृत नारकी जीवों के लिए कष्टप्रद एवं अतिशय भयानक है